कविता पर आधारित इस पाठ का शीर्षक है उलझन सबसे पहले सुनते हैं यह कविता पाठ पापा कहते बनो डॉक्टर मां कहती इंजीनियर भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर चाचा कहते बनो प्रोफेसर चाची कहती अफसर दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ सबकी अलग-अलग अभिलाषा सबका अपना नाता लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता अब इसी कविता को सुनते हैं आप जैसे ही एक प्यारे से बच्चे की आवाज में इस कविता पाठ को कुछ छोटे बच्चे भी दोहराते हैं आप भी दोहराना ठीक है तो सुनो यह कविता पापा कहते बनो डॉक्टर मां कहती इंजीनियर पापा कहते बनो डॉक्टर मां कहती इंजीनियर भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर चाचा कहते बनो प्रोफेसर चाची कहती अफसर चाचा कहते बनो प्रोफेसर चाची कहती अफसर दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर।, चल कलेक्टर बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ सबकी अलग-अलग अभिलाषा सबका अपना नाता सबकी अलग-अलग अभिलाषा सबका अपना नाता लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझना पाता लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझना पाता अब इसी कविता को सुनते हैं संगीत के साथ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 बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ जीजी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ जीजी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ सबकी अलग-अलग अभिलाषा सबका अपना नाता सबकी अलग-अलग अभिलाषा सबका अपना नाता लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता कोई समझ ना पाता कोई समझ ना पाता कोई समझ ना पाता उलझन अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ मंजुला माथुर पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर काव्य रचना सुरेंद्र विक्रम संगीतकार हरभजन सिंह गायन स्वर भूपेंद्र प्रभाकर और बच्चे वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदेयाल चतुर्वेदी निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी -E एनसीईआरटी